panjabi Ranjanana yashoda, ranjanana yashoda, nandana rajan ranjanana yashoda. श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की श्री श्री राधा गोविंद देव की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री पंचतत्व की श्री यशोदा यशवंधाम के समवेद गौरव भक्त बृंद की ग्रंथराश चैतन्य चलतामृत की पिता गौर प्रेमानंदे जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय जय श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय वेतचंद्र जय गौरभवृंद जय चंद्र ज गौर भक्त वृंदा जय जय श्री भक्त वृंदा निनंद जय जय श्री चैतन्य जया जयंद जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय बेत चंद्र जय गोर वृंद चैतन श्रितमृत अध्याय श्लोक संख्या पचपन जहान दहने से तो परनाथ पाए नाथ पा नहा लगी मदान दाने झोरी गे नोना से त पर नाथ पाए नहा लगी मदान दाने झोरी गे सेत परान ल थ पाए नो जहां लगे मदनधर ने झूरी केनो जहां लगे मदनधर ने झूरी केनो सेत परान नथ पाए नो सेत परान ल थ पाए नो जहां लगे मदनधर ने झूरी केनो जहां लगे मदनधर ने झूरी केनो मदन सेनाथ पाय नो जहा मदन माद नोरी जहाँ लागी मदा नीनों शब्द से था तो वही, वही पर ना।, ना मेरे प्राणा पायनो पाए मैंने पा लिए हैं जहाँ जिन लागी, लागी के लिए मदन दहने कामानि में झुरी जलता हुआ, हुआ। गेनो मैं हो अनुवाद और तात्पर्य स्वामी को पा लिया है जिनके लिए मैं कामाग्नि में जल रहा था श्रीमद बाग में कहा गया है काम क्रोधम भयम स्नेह आय सह नित्यम हिते काम का अर्थ है काम वासना का कोई इसी तरह भी कृष्ण के निकट पहुंच जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है गोपिया कृष्ण के पास काम के अशुभ होकर पहुंची थी कृष्ण अत्यंत तो सुंदर किशोर थे और उनसे मिलना तथा उनके सामीप्य का कर सुख प्राप्त करना चाहते थे किन्तु तो ये काम वासना बहुत ही जगत के काम से भिन्न है ये संसारी काम वासना तो लगती है किन्तु तो वास्तव में कृष्ण के प्रति आकर्षण का सर्वोच्च रूप है चैतन्य महाप्रभु संैतन्य महाप्रभु सं थे उन्होंने अपना घर बार एवं सर्वस्व त्याग दिया था उन्हें निस्ंदेह कोई भी संसारी विषय वासना आकर्षित नहीं कर सकती थी अतएव जब वे मदर धने काम की आग्नि में शब्द का प्रयोग करते थे तो उनका तात्पर्य यह होता था कि विश्वकर कृष्ण प्रेम जनित आग्नि में जल रहे थे जब जब भी जगन्नाथ का दर्शन करते चाहे मंदिर में या रथ यात्रा के समय वे यही सोचा करते अब मुझे अपने प्राण मिल गए हैं ओ एना, एना भूतले स्वयं ददाति हम श्रीयुता पदकमलं ंदेह श्री वैष्णवा रूपां सागर सहगना रघुनाथीव परिजन कृष्ण कृष्ण सहगना ललिता श्री विशाखा गोपेश सावधूतांतमस्ते राधे वृंदावेश कृष्णभानु सुणमा हरि प्रियकृप जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नि हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे सित पाराण नाथ पायनों जहाँ जोड़ी गई हूँ मैंने अपने प्राणों के उन स्वामी को पा लिया है जिनके लिए मैं कामाली में चल रहा था चैतने चरितामृत का एक प्रथम अध्याय है मध्य लीला का जिसमें चैतन्य महापुरु की जो कुछ लीलाएं हैं जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज सूत्र रूप में कर रहे हैं और उनका वर्णन करते हुए हैं शुरुआत में ही कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु की जो परवर्ती लीलाएं हैं विशेष रूप से जो जगन्नाथपुरी की लीलाएं हैं उनका वर्णन करते हैं और जैसे हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु हाँ जगन्नाथ देव का जब दर्शन करते हैं तो उनको साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हाँ कृष्ण के रूप में हम उनको देखते हैं नंदन, नंदन के रूप में देखते हैं और उनको यह आभास होता है इस भावना का उदय होता है कि मैंने हाँ मैं कहा उनको मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ कुरुक्षेत्र में तो उसी जब कुरुक्षेत्र के प्रांगण में या कुरुक्षेत्र में जब श्रीमती राधिका कृष्ण से मिलती हैं और उनको देखकर कर उनके वचन ये वचन वास्तव में उनके मुख से निकलते हैं श्रीमती राधिका के तो वो कहती हैं है सेणनाथ तो पाए मैं अपने जो प्राणनाथ नाथ हैं उनको मैंने अभी प्राप्त कर लिया है तो वास्तव में श्रीमती राधा रानी के जो उद्गार हैं, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में बोले थे वही उद्गार श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से जगन्नाथपुरी में निकले हैं क्योंकि वही कृष्ण श्रीमती राधिका का भाव और अंग को धारण किए हुए हैं तो ये वास्तव में विरह उद्गार है तो जगन्नाथ कुरुक्षेत्र में ये जो विराह सेपरेशन के जो भावना का जो ये शब्द है उद्गार है वो दोनों ने ही निकाले हैं श्रीमती राधिका ने कृष्ण के लिए निकाले हैं और हम देखते हैं कि उसी प्रकार से जो साक्षात भगवान कृष्ण हैं वो भी जीवों के प्रति उनके उदय में बहुत अधिक सेपरेशन है इसलिए भगवान के मुख से कुरुक्षेत्र में और भी विरह उद्गार निकले और वो क्या है श्रीमद भगवद गीता है तो यहाँ श्रीमती राधिका कृष्ण से विरह की भावना प्रकट कर रही है और उनके मुख से उद्गार निकल रहे हैं उसी पुरुष क्षेत्र में कृष्ण भी जीवों के प्रति विरह की भावना महसूस कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण कौन है पिता मैं और कृष्ण को विरह हो रहा है जीवों के प्रति और वो चाहते हैं उनको वापस ले आना इसलिए परम भगवान कृष्ण भगवदगीता रूपी जो विरह के उद्गार है निकालते हैं तो वास्तव में ये जो फीलिंग है ये जो भावना है विरह की ये आध्यात्मिक जीवन की परमच स्थिति का ये परफेक्शन है एक प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में मैं कितनी उन्नति कर रहा हूं तो उससे इसे पता चलता है कि मैं कितना सेपरेशन कितना विरह महसूस कर रहा हूँ कृष्ण के प्रति वैष्णव के प्रति हरिमाम के प्रति श्रीमद् भागवत हमारे श्रवण के प्रति साधु संघ के प्रति इस सही में मेरे हृदय में ये विरा है मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ये ये चीजें मुझसे बहुत दूर है मैं लालायित हो रहा हो या नहीं हो रहा हूं तो ये, ये जो भावना है इसका उदय करना ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि कृष्ण को सर्व करना कैसे सेपरेशन में विरह में ये चैतन्य महाप्रभु की सर्वोच्च देन है हाँ। ये ये चीज चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने के लिए आए हैं अनर्पित चरि चिराग करुणी हाँ। अनर्पित मतलब आज तक किसी ने ये चीज अर्पित नहीं की थी जीवों को ये बहुत मूल्यवान धन हाँ। आज तक किसी अवतार ने या किसी और आचार्य ने भी नहीं लिया था जो साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने दिया है और इसी इसी भावना का उदय महाप्रभु के हैं वृंदावन में छह अनुयामी करते हैं वो कहते हैं हे राधे हे, हे, राधे, हे हे हे हे राधे राधे कुता कृष्ण आप कहा है क्या गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी क्या गोवर्धन की तटहली है? नीचे हैं या यमुना के आसपास पास है इस प्रकार की भावना अपने हृदय में उदित करके गोस्वामी दिन रात कृष्ण के विरह में ब्रज के बारह क्या करते थे सदैव करते थे और उसी प्रकार से इस संप्रदाय के गौड़िया संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं जिनसे मधुवाचार्य से हम थोड़ा सा अलग हो जाते हैं श्रीपद माधवेंद्रपुरी तो माधवेंद्रपुरी भी इस मोड़ का जो बीज है आ, वो अपने आचरण में प्रस्तुत करते हैं माधवेंद्रपुरी का जो अंतिम समय था उस समय माधवेंद्रपुरी कहते हैं आई दीन किं करोमी हम तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं माधवेंद्रपुरी भी उसी प्रकार का सेपरेशन विषी प्रकार का विराह जागृत करते हैं या प्रकट करते हैं जो विरह की भावना श्रीमती राधिका ने कृष्ण के प्रति की थी जिसको माथुर विरह कहा जाता है माथुर का मतलब है मथुरा से वियोग क्यों? क्योंकि उनके जो प्राणनाथ है वो कहां चले गए थे वृंदावन चले गए थे अक्रूर के साथ तो आई दीन दयाद्रनाथ हे मथुरा तो माधवेन्द्रपुरी कहते हैं कि मैं तो दीन हूं हे मथुरा कृष्ण कदा वो लोकेश कब वो दिन आएगा मैं आपको देख पाऊंगा हृदय हाँ, मेरा हृदय आपको आपको देखे बिना आपके विरह में क्या हो रहा है कातर हो उठा है जल रहा है दैव भ्रा में हमें भ्रमित में क्या करो हाँ? इस प्रकार की भावना वास्तव में चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं और चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की भावना को स्वयं आस्वादन करते हैं और दूसरों को भी इस प्रकार के मूड को अपने हृदय में लाने के लिए सिखाते हैं इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहा आचरी, सिखाएं सबारे। तो आपने भक्ति सिखाए तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से इस भगवत भक्ति की जो सर्वोच्च शिक्षा है वो प्रदान की है तो ये ये बहुत डीप है। ये जो वचन श्रीमती राधिका के मुख से निकले हैं ये कोई सर्व सामान्य विषय नहीं है चर्चा का तो ये बहुत गंभीर वाणी या गंभीर जो मूड है वो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रति प्रकट कर रही कहते कि इस के इस वक्तव्य को समझना या श्रीमती राधा रानी के जो शब्द है जो उनके उद्गार है कृष्ण के प्रति विराह भावना के उनको समझना हाँ क्या है बहुत कठिन है ये सारी चीजें आचित्य है इसलिए शास्त्र कहते हैं कोटी समुद्र गंभीर हाँ पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि ये जो उद्गार कोटी समुद्र एक समुद्र का हमें नहीं लगता लेकिन यहाँ क्या है कोटी समुद्र गंभीर करोड़ों समुद्रों के इतना ये गंभीर है विषय ये उद्गार जो चैतन्य महाप्रभु के मुख से या कृष्ण के मुख से निकलते हैं और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बारम बार उच्चारण करते थे जब वो देखते थे सामने जगन्नाथ देव को रथ के ऊपर बिठाया गया है तो जैसे रथ के ऊपर उन्होंने जगन्नाथ को देखा रथ यात्रा के दिन तो चैतन्य महाप्रभु के मुख से ये उद्गार निकलने लगे तो पर मैंने आपने यही है वो जिनको मैंने प्राप्त किया है हाँ तो हम प्रयास करते हैं इस श्लोक से हाँ कुछ चीजें समझने का कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस भावना को प्रकट कर रहे हैं और उस भावना को हम भी अपने नॉर्मल जीवन में या साधक के रूप में कैसे लागू कर सकते हैं तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की जो भावना है ये सर्वश्रेष्ठ है और माधुर्य के भावना में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को सर्व करते हैं या श्रीमती राधिका तो ये श्लोक वास्तव में माधुर्य रस का भंडार है जहा ये ये जो शब्द है चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकले हैं जब वो जगन्नाथ को देखते हैं और पूरी रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु इसको रिपीट करते रहते हैं और रिपीट करते हुए आगे अपने हृदय का जो प्रमुख भाव है वो अलग अलग श्लोकों में वो जगन्नाथ के सामने प्रस्तुत करते हैं तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सेहित, हाँ, सेहित मतलब वही है हाँ वही कौन है कृष्ण है हाँ तो श्रीमती राधिका जब कुरुक्षेत्र में जाती है सारे सखियों के सल में ब्रजवासियों के सल में तो वहां जब कृष्ण को देखती है बल्कि कृष्ण ने तो अलग अलग प्रकार के वस्त्र राजवैश उन्होंने धारण किया हुआ था लेकिन इस, इन सब होने के बावजूद भी श्रीमती राधे का पहचानती है और वो कहते है, वही है वो यही है वो यही है है है वही यही यही ब्रजेंद्र सुंदर इस प्रकार की भावना राधे का प्रस्तुत करती है क्यों वो कहती है कि ये कौमार हरा क्योंकि यही वो युवक है यही है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जिन्होंने क्या किया था कौमारे कुमार में युवा अवस्था में इन्होंने ही मेरे हृदय को क्या किया था लिया था। उसी को रूप गोस्वामी कहते हैं स्वयं कृष्ण कुरुक्षेत्र कि यही वो प्रिय है मेरे जो मुझे कहा मिले हैं अभी कुरुक्षेत्र में मिले हैं तो वास्तव में श्रीमती राजी बहुत लंबे समय के बाद कुरुक्षेत्र में कृष्ण को मिलती हैं और इतने लंबे समय के बाद मिलने के बावजूद भी क्या होता है वो कृष्ण को पहचान लेती है।, आ, ये है, आ, कहते है प्रेम की पराकाष्ठा जैसे राजा परीक्षित के बारे में हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ते हैं कृष्ण ने उनको कहा दर्शन दिया था उत्तरा के घर में और जब महाराज परीक्षित बाहर भी आए तो महाराज परीक्षित हाँ, वो ढूंढने लगे जिनको मैंने माता के गर्भ में देखा है वो कहा है सर्च करने लगे परीक्षा करने लगे और एक दिन जब कृष्णा यज्ञ में आए थे तो परीक्षित महाराज ये बालक थे ये ढूंढ रहे थे कहा है वो व्यक्ति जिनको मैंने अपनी माता के गर्भ में देखा था तो सर्च कर रहे थे इतने सारे हाँ लोगों के बीच में भी राजस्व यज्ञ में भी और उन्होंने कृष्ण को देखा तो उन्होंने क्या कहा क्या कहा होगा परीक्षित महाराज ने सही तो वही है यही है वो लेकिन उन्होंने तो फॉर्म देखा देखा था, देखा था के गर्भ में लेकिन जो देव ने कहा कि हे कृष्णा, आप अपना क्या करो इस बालक को चतुर्भुज रूप दिखाओ हाँ तो कृष्ण वहां इस परीक्षित छोटे से बालक हैं उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं करते हैं और वास्तव में उसी समय परीक्षित महाराज उनको पहचानते हैं तो इससे हम हम देख सकते सकते हैं हैं कि कि वास्तव में तभी हम पहचान कृष्ण को। जिस प्रकार से बलराम बलराम ने देखा कि इत, बलराम ने ने देखा कभी इतना देखा नहीं था कि गवों के बीच में और बछड़ों के बीच में इतना अधिक प्रीति ऐसा है लेकिन जब भगवान ने वो ब्रह्म विमोन लीला की वो समय भगवान बछड़े बने थे गोल बाल आदि बने थे और तब बलराम ने देखा कि गायें ऊपर चल रही हैं, बछड़े नीचे हैं बहुत दूर हैं, फिर भी उनको बछड़े बच्चड, उन बछड़ों को देखने मात्र से गायें जोर जोर से दौड़कर आती हैं, है और उनको दूध पिलाती हैं, उनके नजदीक धोती हैं, इतना अधिक प्रेम का वो लक्षण बलराम ने देखा तो बलराम ने कहा ये सारे बछड़े ये सर्व बछड़े नहीं है और ये जो बालक है ये भी वो सर्वसामान्य बालक नहीं है ये कौन है सही तो वही है वही कौन है मेरे जो छोटे भ्राधा है कृष्ण है तो इस से हम देख सकते हैं कि वास्तव में जब तक हृदय में प्रीति नहीं है तब तक कृष्ण को पहचानना असंभव है हाँ वृंदावन में सुनते हैं कि जब राधा मदन मोहन चले गए थे जयपुर तो जयपुर राजा की जो पुत्री है उसे बहुत प्रेति हो गया था जयपुर के जो राजा थे उन्होंने तीन विग्रहों को अलग-अलग स्थानों में रखा था अपने घर में पर्सनल ड्यूटी करने के लिए उन्होंने मदन मोहन को रखा और जो मंत्री आदि है उनके लिए क्या रखा गोविंद देव महल के उस गार्डन में हा? और सर्व लोगों के लिए गोपीनाथ को रखा हाँ सब लोग तो जब घर में वो राजा पर्सनली रोज मदन मोहन की सेवा करते थे श्रृंगार आदि करते थे और उनकी जो बेटी थी उनको मदन मोहन से प्रीति हो गई थी इतना अधिक प्रेम जब उसका विवाह हुआ तो राजा ने कहा हे hey, पुत्री बताओ क्या क्यों है तुम्हें दहेज में क्या तो तुम्हारे साथ उन्होंने कहा मुझे क्या चाहिए हाँ उन्होंने कहा मदन मोहन चाहिए मुझे अभी राजा के तो प्राण नाथ क्या है, है? प्राण तो राजा के तो प्राण नाप है मदन मोहन तो राजा ने कहा असंभव है कुछ और तो तो मांगो बाकी मैं दे सकता हूं। तो ने कहा, नहीं नहीं मुझे मदन मोहन चाहिए तो राजा ने कहा हाँ, क्या करो हम क्या करेंगे अलग अलग और भी विग्रह रखेंगे और आपकी आंखों में पट्टी बांधी दी जाए बांधी जाएगी और तुम्हें चूज करना होगा कौन है वो आप चूज करोगे तो फिर आप ले के राजकुमार से हुआ था जब आंखों में पट्टी बांध दी तो वो जो युवती है है राजकुमारी कृष्ण से प्रार्थना करने लगी हाँ रोने लगी और हृदय उसको भरा था कृष्ण के प्रति हाँ प्रेम की भावना से अनुराग की भावना से तो जब बहुत सारे कृष्ण के विग्रह थे तो रात को जब वो सोई भगवान को रोदन कर रही थी प्रार्थना कर रही थी तो कृष्णा जब तुम आओगी विग्रहों को तो मैं क्या करूँगा आपकी एक जो उंगली है उसको सीधा करूंगा तुम अच्छे पकड़ लेना समझ लेना की मैं हूं हाँ। तो कृष्ण क्या करते हैं आदान प्रदान करते हैं कृष्ण हमारी सहायता करते हैं जब हम कृष्ण की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो दूसरे दिन ये हुआ उस राजकुमारी जब आई अलग अलग विग्रह को तो ये नहीं है ये नहीं है और फाइनली जब वो मदन मोहन के पास पहुंची तो उसने क्या कहा सही था हाँ वही है जिनको मैं क्या कर रही हो, ढूंढ रही थी हाँ इस प्रकार की भावना हम जो राजकुमारी है वो भी वास्तव में प्रकट करती है तो सब उनके प्रेमी भक्तों के बारे में जिनके हृदय में कृष्ण के लिए सौ प्रतिशत से अधिक क्या है प्रेम की सेवा की प्रगाढ़ भावना है प्रगाढ़ अनुराग है लेकिन हमारे हमारी स्थिति हम कहाँ है हा? तो हमारी स्थिति क्या है ओम अज्ञान तिमिर आंधर्श हमारा जन्म तो अज्ञान के तिमिर मतलब प्रगाढ़ बहुत हाँ? तिमिर अंधर्श बहुत भयावह प्रगाढ़ अंधकार अंधकार में में हमारा हुआ है इतने हैं हैं कि हम ना तो अपने ना तो आप को को पहचानते पहचानते कृष्ण प्रगा इस प्रकार से इसलिए तो सनातन गोस्वामी ने कहा के आमी के पत्र है हमें हाँ? कौन हूं क्यों मुझे तीन प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं हाँ? इस प्रकार की भावना सनातन गोस्वामी प्रकट करते हैं तो हाँ, हम हमारी बहुत दूरदशा है हम हाँ, अपने आप को नहीं पहचानते और ना कृष्ण को पहचाना तो दूर ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं जननी विषम पाशे वो कहते हैं एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वंशिलो ये दीन दासे वो कहते हैं, जननी जठरे कृष्णा मैंने आपको देखा था कहा देखा था कहा देखा था माँ के गर्भ में देखा था है, विषम पाशे के गर्भ में में बहुत पाश जनरे जिला था कष्ट प्राप्त कर रहा था एक बार प्रभु देखा दिया मोरे हे कृष्णा आप एक समय मुझे दर्शन दिए लेकिन बाहर आया आ? तो परीक्षित तो पहचान पाए लेकिन हम हम पहचान नहीं पा रहे हैं कृष्ण कहाँ है कृष्ण कौन है और अपनी पहचान को भी भूल गए हैं तो क्यों है? क्योंकि भक्ति ठाकुर कहते हैं आदर स्वजन को दे काटा या काटा वो कहते हैं स्वजन रोदे हाँ मतलब जो बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता सब उसको गोद में लेकर हाँ खिलाते रहते हंसाते रहते हैं उससे प्रेम करते हास का जनन स्ने घुमा रहे थे गोद में इधर उधर और उनके प्रेम में इतना मैं ये हो गया है कृष्णा आपको क्या हुआ पूर्ण रूपे में भूल गया जनक जननी स्नेहते भूलिया जिस माता ने मुझे जन्म लिया उसके प्रीति के कारण मैं आपको भूल गया और संसार लागे ला मुझे ये संसार बहुत अच्छा लगने लगा गौरवे भ्रम देशी धन उपार्जन करे कमने भूलिमा हरी वो कहते हैं विद्या भ्रम देशी अर्जन करके अलग अलग देशों में भ्रमण करने लगा धन आदि को प्राप्त करने के लिए स्वजन पालन करी एक बिल्कुल वेवसायात्म करना मेरे शरीर के जो बाय प्रोडक्ट है पत्नी है बच्चे है रिश्तेदार है कुत्ते हैं बिल्ली है घर है उनका पालन करने के लिए क्या हो गया एक गुरुनंदन जैसे अर्जुन को उसकी आग दिख रही थी किसके पक्ष की वैसे वो कहते कृष्णा मुझे और कुछ नजर नहीं आता केवल मेरे स्वजनों का पालन करने के अलावा मुझे और कोई चीज नजर नहीं आती भूलेंो तुम्हारा तो हरी हे हरी इसी कारण से मैं आपको भूल गया हूँ तो इस प्रकार से हाँ हाँ हम हा, भूल गए हैं अपनी पहचान और कृष्ण को भी पहचानना लेकिन कृष्ण बहुत दयालु है कृष्ण ने क्या किया है अपना पहचान पत्र छोड़ दिया है हाँ पहचान पत्र क्या है भगवत गीता किंचित अधिता गंगा जल जवर कलिका पीता है हाँ, शंकराचार्य अपने मोह उदगर स्त्रोत्र में कहते हैं मोह को हटाने वाला स्तोत्र है उसमें वो कहते हैं भगवत गीता किंचित आदित ये भगवत गीता इतनी पावरफुल है कोई व्यक्ति किंचित आदित थोड़ा भी उसका अध्ययन करता है यमराज उसकी चर्चा नहीं करते यमे न चर्चा तो भगवान ने एक ऐसा पहचान पत्र छोड़ा है जिसमें हमारी भी पहचान है और कृष्ण भी कृष्ण की भी क्या है पहचान है दोनों की पहचान है भगवान कहते ममे जीव जीवलोके, जीव भूता सनातन तुम मेरे सनातन अंश हो हाँ तुम यहाँ के अंश नहीं हो किसी और के नहीं हो हम सोचते मैं मेरे पिता का अंश हो है कि नहीं इस देश का अंश हो लेकिन कृष्ण कहते आ रहे तो मेरे अंश इसलिए भगवान कहते अहम पिता मैं आपका पिता हूं तो इस प्रकार से हम वास्तव में इस भावना को ला सकते हैं तो वही है कृष्ण उनको पहचान सकते हैं हां तो कैसे पहचान सकते हैं कृष्ण को अपने जीवन में हां तो तीन चीजों से हां पहचाना जा सकता है कृष्ण को हाँ जिन तीन चीजों का हम अच्छा संग अच्छे से पकड़े उसको ट्रिपल एस फॉर्मूला मैंने वैसे लिख दिया है पहला क्या है शास्त्र है शास्त्र का अध्ययन करना भक्तों के संग में शास्त्रों को समझना इसलिए तो शास्त्र दिए हैं प्रभुपाल ने इसलिए तो ग्रंथ दिए हैं हम चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है माया मुग्ध जिवेर नही स्वतः कृष्ण ज्ञान माया से मु जीव को स्वतः का ज्ञान नहीं है कृष्ण का ज्ञान है का कृष्ण वेद पुराण। करने के, के तो जोड़ देते थे अपने ग्रंथों पर आ, देखते हैं अधिक से अधिक भक्त बनते हैं प्रभुपाल के ग्रंथों को पढ़कर पढ़ने मात्रा से वो पहचान जाते हैं क्या पहचान जाते हैं मैं इस जगत का नहीं हूँ आत्मा हूँ कृष्ण का शाश्वत सेवक हूँ प्रभुपद के से तुरंत तुरंत आ जाती हम पहचान लेते हैं और कृष्ण को अपने प्रभु के रूप में पहचान लेते हैं इस प्रकार से ग्रंथ या शास्त्र और दूसरी चीज क्या है साधु हाँ साधु वास्तव में उनको पहचान है परम भगवान कृष्ण की और साथ ही साथ क्या अपने भी हम हाँ। वो दोनों को जानते हैं इस प्रकृति को भी जीव को और परम भगवान को तो ऐसे साधुओं के सन में हम होते हैं हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो हम हाँ अपने आप को पहचान सकते हैं कि मैं इस जगत का प्राणी नहीं हूँ मैं आध्यात्मिक जगत का प्राणी हूँ जैसे आप वो स्टोरी सुनते हैं हाँ एक बार मुर्गियों का हाँ। बहुत सारी मुर्गियाँ थी तो एक जो ईगल है वो जा रही थी ऊपर से उस अंडा क्या होता है गिर जाता है मुर्गियों के बीच में तो उस अंडे को एक मुर्गी कवर करती है और फिर जैसे मुर्गी अंडे से बच्चों को जन्म देती है वैसे उस अंडे से भी एक और पक्षी ने जन्म लिया और वो जो ईगल है वो मुर्गियों के बीच में रहने लगा छोटा सा और उनके संग में रहने मात्र से अपनी पहचान को क्या किया पूर्ण रूपे भूल गया मुर्गी की तरह बातें करना मुर्गी की तरह उड़ना मुर्गी की तरह खाना बिल्कुल वही लाइफस्टाइल ना वो भूल गया कि मैं कौन हूँ इनसे अलग हूँ लेकिन एक बार एक साधु वहां से गुजर रहा था अरे क्या है कि मुर्गियों के बीच में इगल दूसरे तो उनको उठाया इगल को उठाया उठा के ऐसे ऊपर थोड़ा सा उछाला क्योंकि इसका जीवन यहाँ नहीं हो तो आकाश में भव्य ऊपर जाने वाला प्राणी है शक्तिशाली है पावरफुल है तो उसको जब उड़ाया ऊपर तो उड़ने रहा था मुर्गी की तरह मुर्गी ऊपर तो ज्यादा उड़ती नहीं ना थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो नीचा जाएगी हाँ तो वैसे ईगर की स्थिति थी फिर इसने कहा ये उसका उपाय नहीं है फिर साधु ने क्या किया उस ईगर को उठाया और ले गया थोड़ी सी ऊंचाई पर और गर्दन को क्या किया ऊपर किया क्या दिखाया आकाश ऐसे तो देखा और उड़ाया तो यगल चंप लगाने लगा फिर उड़ने लगा तो उसी प्रकार से हम वास्तव में ये जगत के प्राणी रहे हैं। अपने आप को हम शरीर अपना घर मोहल्ला जाति हाँ इनसे ये करते हैं पहचान लेते हैं लेकिन जब साधुओं के सन में आते हैं हाँ तो हम अपनी वास्तविक पहचान को समझ जाते हैं और तीसरी चीज क्या है साधना क्योंकि साधना से क्या होगा हाँ धन जो कृष्ण है उनकी प्राप्ति होगी हाँ, जब हम जितना रिजिड अच्छे से साधना करते हैं आध्यात्मिक जीवन की प्रैक्टिस करते हैं उसी से हमें यह अनुभव आने लगता है कि आमि कृष्ण दास मैं कृष्ण का दास हूं जीवेरा स्वरूप है कृष्ण कृष्णरा नित्य दास जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण के दास है और जब तक ये हम पहचानेंगे नहीं तक कृष्ण तो आगे नहीं बढ़ेंगे प्राणनाथ नहीं होगा प्राणनाथ कौन है कृष्ण हमारे प्राणनाथ बन ही नहीं सकते जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और कृष्ण की जो सर्वोच्च स्थिति है हम उसको नहीं समझेंगे भगवदगीता आदि शास्त्रों के द्वारा तब तक, तक हम कृष्ण को अपने जीवन के प्राणनाथ कदापि बना नहीं सकते तो चैतन्य महाप्रभु का एकमेव प्रयोजन यही है सारे जीवों को इसी की शिक्षा देना क्या कि कृष्ण ही आपके एकमेव प्राणनाथ है शिक्षा में जो महाप्रभु की शिक्षा है उसका सार यही है चैतन्य महाप्रभु ने जो अंतिम श्लोक लिखा है अश्लीष व पादरता आदर्श नाम मर्महताम करो तो वा तथा आगे क्या है आ, ये है ये उद्गार किसके श्रीमती राधा रानी के कि तो श्रीमती राधा रानी की ये जो भावना जो इस श्लोक में प्रकट हुई है वही भावना शिक्षा सत्म के उस श्लोक में वर्णित हुई है तो राधा रानी के तो ये सर्वोत्कृष्ट भाव है हाँ? क्या मरमाहत करें आप मुझे आलिंगन करें या लात मारकर दूर भगा दें लेकिन कृष्णा आप क्या रहेंगे सदैव प्राण ना रहेंगे हाँ? तो इस ये में गोपी भाव है क्या है गोपी भाव हम कहते हैं ना गोपी भाव हाँ? या फिर ये टॉप मस्ट गोपी कौन है श्रीमती राधिका है तो चैतन्य चरित अमृत में महाप्रभु इस श्लोक का वर्णन करते हैं क्या है गोपियों की भावना और वो बहुत सरल नहीं है उसके लिए हमें बहुत अपने आप को डालना होगा कृष्ण भक्ति के कार्यकलापो में कृष्णदास कविराज ने कहा कृष्ण मोर जीवन कृष्ण मोर प्राण धन कृष्ण मोर प्राणेर परान वो कहते हैं ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं राजा रानी के भाव में वो कहते हैं कृष्ण मोर जीवन कृष्ण मोर प्राण धन कृष्ण मेरे जीवन है कृष्ण मेरे प्राण के धन है कृष्ण सेवा करे सुखी करो यही मोर सदा रहे ध्यान तो श्रीमती राधा रानी का कांस्टेंट मेडिटेशन क्या है दो चीजें है क्या है वो दो चीजें और वास्तव में गोपी की भावना है हा? कि रुदाये धरो मतलब कृष्ण को अपने जीवन में प्राथमिकता प्रदान करना प्रायोरिटी देना तो देख सकते हैं मैं अपने जीवन में किसको प्राथमिकता देता हूं कृष्ण को देता हूं या बाकी और चीजों को प्रदान करता हूं तो श्रीमती राधिका कहती है हृदय ऊपर धरो मैंने कृष्ण को अपने हृदय के ऊपर पकड़ा किसी को आप अपने हृदय में धारण करते हो मतलब आप अपने क्या करते हो लाइफ उसके लिए सैक्रिफाइस करते हो सेल करते हो उसके लिए कुछ भी करने के लिए आप तत्पर हो जाते हो प्राथमिकता देते हो हर चीज में उसको तो उसी प्रकार से हृदय ऊपर धरो सेवा करी सुखी करो हुँ? और क्या दूसरी भावना है मैं सेवा करूंगी उनकी सदैव अहेतु की क्यों उनको सुख प्रदान करने के लिए हमारी स्थिति क्या है मुझे कुछ करना है सेवा करना है तो मुझे कितना सुख मिलना मिलना मिलना है उसमें मुझे क्या है मेरे लिए उचित है तभी मैं उस सेवा को स्वीकार तो ये गोपियों की भावना क्या है कोई इतनी चीन नहीं है गोपियों की भावना है अपने जीवन में कृष्ण को पहली प्राधान्यता देना और दूसरा क्या है सारे कार्य कला सेवा आदि केवल केवल केवल कृष्ण की संतुष्टि है तो कृष्ण की सुख की है सुख के लिए तो ये श्रीमती राधा रानी के कांस्टेंट मेडिटेशन उनका यही मोरल सदा रहे ध्यान यही मेरा सदा ध्यान है तो इस प्रकार की इस प्रकार की भावना चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं हर जीव के हृदय में उतित हूँ तो चैतन्य महाप्रभु इस भावना को सब जीवों में प्रदर्शित करने के लिए हैं हाँ, इस ब्रज की भावना का एडवर्टाइज़ करते चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रजेरा विशुद्ध प्रेम जन जमुई आत्मा सुखेर जहाना ही गंध तो ये ब्रज का जो प्रेम है तो ये ब्रजवासियों के कृष्ण प्राणनाथ नाथ है प्राण नाथ है हाँ? ब्रजेरा जीवन ब्रज ब्रज नजनेर प्राण धन एक स्थान में श्रीमती राधिका कहती है तुम्हें ब्रजेर जीवन आप वृंदावन के जीवन है और ब्रज वासियों के प्राण धन है तो ब्रज का प्रेम क्या है ब्रजेरा विशुद्ध प्रेम जैन जम्बु नद है कि वृंदावन का जो विशुद्ध प्रेम है जिस प्रकार से जम्बू नद में जो सोना प्राप्त होता है बहुत अधिक शुद्ध होता है और उस शुद्धता में क्या है प्रमुखता आत्म सुख हम सारे पागल हैं किस चीज के लिए आत्म सुख सुख के के लिए लिए अपने हम तो लेकिन ब्रज की भावना क्या है आत्म सुखेर जहां नाई गंध वहां अपने सुख की उनको कोई चिंता नहीं है केवल चिंता क्या है किस प्रकार से कृष्ण में सुख प्रदान करो से प्रेम जाना तेलो के पद कैला ये श्लोके महाप्रभु ने तो महा जो श्लोक बोला है ना ये केवल इसलिए बोला है कि ब्रज वास की प्रेम की जो सर्वोच्च पराकाष्ठा है स्थिति है ये सारे लोगों को पता चले इस जगत में और वो लोग उसके लिए लालाय हो उठे क्योंकि ब्रजवासियों का जीवन उनका रहना खाना कपड़े पहनना श्रृंगार मेंटेन करना वो सब किसके लिए है केवल कृष्ण के लिए है इसलिए भक्ति ने कहा मानस देहा जो कि पदे नंद किशोर हे नंदकिशोर कृष्ण मेरा जो मन देहा आ मेरा जो परिवार आदि है वो मैंने क्या किया है आपके ऊपर न्योछावर किया है हाँ, कोई व्यक्ति अमैड हो जाता है हाँ, भौतिक प्रेम में तो कहता है मैं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में इस दिव्य भावना का आस्वादन कर रहे थे और सदैव कृष्ण को अपने प्राण नाथ के रूप में अनुभव कर रहे थे और इसी भावना से चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे सदैव कर रहे थे क्रंदन कर रहे थे तो आपने प्रभु गोपी भावधरी ब्रजेंद्र नंदन कहे प्राणनाथ करे तो महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है लेकिन वो गोपियों की भावना को धारण करके क्या करते थे ब्रजेंद्र नंदन कहे प्राणनाथ करे कि ये जो ब्रजेंद्र कृष्ण है ये मेरे प्राणनाथ तो एक बार चैतन्य महाप्रभु सुबह के समय में अपना जो निवास स्थान है गंभीरा जगन्नाथपुरी में वहां से बाहर निकले और अपने हृदय में एक परम अभिलाषा को लेकर वो अभिलाषा क्या है कृष्ण को देखना है हाँ मेरे प्राण को देखना है और कहा मंदिर में तो चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा जो उनके निवास स्थली है उसको छोड़ा और महाप्रभु बाहर निकले तो इस लीला का वर्णन करते हैं वो कहते हैं एक दिन प्रभु जगन्नाथ दर्शन आसी बंदन एक दिन चैतन्य तो महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए और सिम्हाद्वार में जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो वहां एक दलई था दलई मीन्स सिक्योरिटी गार्ड वहा चौकीदार खड़ा था महाप्रभु को देखकर चौकीदार ने महाप्रभु को प्रणाम किया तारे कृष्ण कृष्ण प्राणनाथ मोरे धरे हाथ तो क्या किया महाप्रभु ने उस सिक्योरिटी गार्ड को पूछा तारे कृष्ण प्राणनाथ उनको कहा हे हे है मेरे कृष्ण कहा है मेरे प्राणनाथ कहा है देखाओ भले मुझे दिखाओ और उस सिक्योरिटी गार्ड का क्या किया छे महाप्रभु ने हाथ पकड़ा और महाप्रभु क्या कहते हैं कहे हाय नंदन आये मोर संगे कराऊ दर्शन से, से कहे वो कहने लगा हाँ हाँ ब्रजेंद्र नंदन जो आपके प्राणनाथ है वो यहां हैं है हाँ, अंदर ही है चलो चलो मैं तुम्हें क्या कराऊंगा दर्शन कराऊंगा तुम तुम ही प्राणनाथ जगमोहन गेला धरी तो महाप्रभु ने कहा वास्तव में मेरे असली मित्र हो क्योंकि क्या कर रहे हो तुम मुझे कृष्ण की ओर ले जा रहे हो हाँ कहा दिखाओ मुझे और महाप्रभु का हाथ पकड़कर वो सिक्योरिटी गार्ड जग जगमोहन जगन्नाथ का दर्शन करते हो जो प्रथम जो एक स्थान है जिससे आप भगवान को देखते हो जग मोहन कहा जाता है टेंपल के अलग अलग, अलग पार्ट्स होते हैं भोगमंडप जग मोहन गर्भगृह नृत्य मंडप ये सारे अलग अलग स्थान है इसमें से ये जगमोहन है मतलब वहां देखकर कर वहां जो भी जाएगा कृष्ण सबको क्या करते हैं वहां से मोहित करते हैं देखने मात्र से दर्शन करने का उस स्थान है तो वहां गए सेवले देखा श्री पुरुषोत्तम नेत्रभरिया भरिया तुम्हें कर दर्शन महाप्रभु को वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है सेवले उसने कहा यही देखा श्री पुरुषोत्तम देखो देखो यही है वो श्री पुरुषोत्तम देव नेत्रभरिया भरिया तुम्हें करह दर्शन महाप्रभु को कह रहा है कि तुम कैसे दर्शन करो उनका नेत्र भर के आंखों में भर डालो भौतिक संपदा के लिए हम भरते हैं कुछ मौका मिलता है तो भर लेते सारी चीजें अपने क्षेत्र में तो वैसे महाप्रभु को कह रहे हैं कि आपने आंखों को भरकर उनका दर्शन करो फिर हाँ चैतन्य महाप्रभु गरुड़े नही करे न दर्शन देखे न जगन्नाथ है मुरली वदन चैतन्य महाप्रभु गरुड़ जी के नजदीक खड़े होकर देखने लगे जगन्नाथ को देखे ना जगन्नाथ मुरली वदन क्या देखा कि जगन्नाथ देव मुरली वदन करने वाले मुरली का वादन करने वाले कृष्ण है इस प्रकार से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सदैव जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में कृष्ण को अपने प्राणनाथ के रूप में देखते थे और उनके विदा में सदैव मग्न रहते थे और चैतन्य महाप्रभु भी यही चाहते हैं हर जीव से चैतन्य महाप्रभु यही आकांक्षा करते हैं कि हर जीव कृष्ण को अपने जीवन का प्राणनाथ बनाए इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्ण कर छे कृष्ण माता कृष्ण आपकी माता है कृष्ण आपके पिता है कृष्ण आपके असली धन है कृष्ण आपके प्राण है कृष्ण संसार कर कृष्ण से संबंधित कार्य में लगो और बाकी जो अनाचार हैं उसको छोड़ दो हाँ तो चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कृष्ण को अपना धन बना लिया है कृष्ण को अपना प्राण बना लिया है महाप्रभु कहते हैं कि मैं उसका हो जाता हूं महाप्रभु उस व्यक्ति को अपने आप को दे डालते हैं चैतन्य महाप्रभु बेच देते हैं इतना ही नहीं महाप्रभु उनके सेवकों के सेवकों की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं ये चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरी है कृष्णदास कविज ने कहा कि जब चैतन्य महाप्रभु ने एक पूर्वती महान आचार्य जिनका नाम है खान। वो खान ने लिखा जिसका नाम है श्री कृष्ण विजय जो कृष्ण लीला से भरा पड़ा है श्री कृष्ण विजय कृष्ण बुद्ध ऐसे ही है आँ? तो ऐसे श्री कृष्ण विजय जो बंगाली में है प्यारों में है महाप्रभु ने उसमें एक चीज सुनी और महाप्रभु कहते हैं कि मैं अपने आप को बेच रहा हूं इस व्यक्ति के इस व्यक्ति के पास महाप्रभु ने क्या सुना श्री कृष्ण विजय तहा एक वाक्य तारा अच्छे प्रेम माए गुणराज खान ने एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की श्री कृष्ण विजय तहा एक वाक्य तारा अच्छे प्रेम उस ग्रंथ में एक जो वाक्य है वो प्रेम से भरा पड़ा है और वो क्या है नंद नंदन कृष्ण मोर प्राण नाथ यही वाक्य तो यह वाक्य है नंद नंदन नंद कृष्ण मोर प्राणनाथ ये जो कृष्ण है नंद महाराज के पुत्र ये मेरे प्राणनाथ है तो महापुरुष कहते ये भावना एक जीव के हृदय में आ जा सर्वोश्रेष्ठता है ये सर्व सामान्य अंडरस्टैंडिंग नहीं है सर्व सामान्य फिलिंग नहीं है हाँ ये बहुत उन्नत भावना है कि कृष्ण को वास्तव में अपना प्राणनाथ मानना महाप्रभु ने कहा यही वाक्य यही एक वाक्य ने क्या किया है आ, तार वंश रहा मुझे बेच डाला है उनको ही नहीं बल्कि उनके वंश के लोग हैं उनकी सेवा के लिए मैं तत्पर हूं तो प्राणनाथ का मतलब क्या है कि जिसके बिना हमारा प्राण छूट जाए है ना प्राणनाथ मतलब जिसके बिना रहा ना जाए हा? मतलब जीवित रहना किसके लिए उसी व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति हमारे जीवन का क्या है लाइफ एंड सोल मतलब इसके एक दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या है प्राणनाथ हम इससे भी समझ सकते हैं कि जिसमें हमारा प्राण क्या हुआ है अटका हुआ है जैसे एक व्यक्ति था हरिद्वार में हमारे डिबोटी जब गए थे वो डिस्ट्रीब्यूशन तो वहाँ उनको भोजन के लिए बुलाया तो भोजन करते करते क्या दे रहे थे एक कोका कोला का बोतल भी सर्व कर रहे थे तो भक्तों ने कहा क्या है उस व्यक्ति के बच्चों ने कहा कि हमारे जो दादा जी हैं हाँ उनका जो अंतिम समय था तो जब मरने वाले तो कहा भोला के महान भक्त थे उनको कहा कि भोला तो तो दादाजी के मुख से बोला नहीं निकला क्या निकला <laughs> <laughs> कोका कोला मतलब प्राणाध बना लिया था हा? मतलब प्राण जिसमें अटक आपका कुछ भी हो सकता है वो व्यक्ति हो सकता है स्थान हो सकता है कुछ प्रिय पदार्थ हो सकता है जैसे अगर रिसेंटली मैंने एक न्यूज सुनी थी के द्वारा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले एक एक कॉलेज के लड़के ने आत्महत्या की तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ दूसरा था तो मोबाइल तो उस व्यक्ति उस लड़की ने आ, क्या किया था छुट्टी लिखा कि मुझे ये दो चीजें यूज करने नहीं दे रहे मेरे माता पिता तुम्हें तो कैसे जी सकती हो जीवित रहने का क्या लाभ ऐसे जीवन का क्या लाभ जिसमें दो चीजें नहीं है आ? उसने अपने प्राण को त्याग किया आत्महत्या करनी से हम प्राण नाथ किसको बनाते हैं जिसमें अटल जाता है हमारा प्राण धन चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए इस प्रकार से चित्र केतु को भी देखते हैं जिनका प्राण इसमें अटल गया था हर्षो एक पुत्र के पुत्र में तो वास्तव में कृष्ण ही हमारे हम प्राणनाथ हैं तो इस प्रकार से प्राणनाथ का मतलब भी है कि जिसमें जिनके बिना हम जी नहीं सकते जिनके बिना हमारा प्राण छूट जाए या जिनमें हमारा प्राण अटका हुआ हो तो हम अपने आप को देखें तो हमें सोचना होगा अरे किसमें मेरा प्राण अटका हुआ है कौन है जिनसे मैं अधिक प्रीति रखता हूं तो कैसे कृष्ण को हमारा प्राणनाथ बनाया जा सकता है सबसे पहले प्राणनाथ कृष्ण को बनाना है तो शास्त्र कहते हैं आपको सबसे पहले एक चीज समझनी हो होगी कि हम क्या है हमारा प्राण अब इस प्राणनाथ शब्द को तोड़ोगे तो प्राण अनाथ है ना एक तो प्राणनाथ और दूसरा है प्राण डैश अनाथ तो सबसे पहले हम ये नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूं अनाथ हो प्रभु पद यही तो जोड़ देते थे आप ये सोचो हो कि आप इस भौतिक जगत की भयावत स्थिति में गिरे हुए हो भवसागर में आप पतन हो गया है कबू स्वर्ग उठाए कभ नरक डुबाए आप कभी स्वर्ग में जा रहे हो कभी नरक में जा रहे हो आपकी स्थिति तो एक गली के कुत्ते के समान है कोई भी आता है उसको लात मारता है या फिर पत्थर मारता है क्योंकि क्या नहीं है आपके उसके पास कोई नाथ नहीं है अनाथ हो गए हैं हमारी स्थिति तो उस फुटबॉल के समान है यहां से किंग मारे तो वहां उस योनि में फिर वहां से किसी और योनि में तो ऐसी भयावह स्थिति में हम गिरे हैं तो जब इस स्थिति को हम अनुभव नहीं करेंगे तो कभी भी हम सनात को ढूंढेंगे नहीं और सनात को ढूंढे बिना आप प्राण नाथ की शेषर आए नहीं सकते प्रभु बाले तात्पर्य में लिखते हैं आजकल के लोगों का प्राणनाथ क्या है आहार निद्रा भय मैथुन इज लाइफ एंड सोल ऑफ मॉडर्न पॉपुलेशन प्रभु पाली का ये चार चीजें हैं चार सूत्री कार्यक्रम उनके लाइफ का क्या है चार सूत्री कार्यक्रम यही है उनका यही प्राणनाथ है हा? इस प्रकार से हम जब तक ये इस भावना को नहीं जानेंगे कि मैं क्या हूं किंकरम विषमे हे मैं इस इस भवसागर में गिर पड़ा हूं। हां। इस भावना को जानना होगा हम तभी हम क्या करेंगे फिर जानेंगे कि हा कृष्ण मेरे क्या है स्वामी हैं नाथ हैं तो हम फिर नाथ को स्वीकारेंगे सनात हो जाएंगे अनाथ से क्या हो जाएंगे नात हो जाएंगे प्रभुपाद को तो किसी ने पूछा आप लोग क्यों गले में बांधते हैं तो प्रभुपाद ने कहा जैसे कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसी प्रकार से तुलसी हम धारण करते हैं इसका मतलब हम अनाथ नहीं है हम क्या है सनात है तो इस प्रकार से सनात हुए बिना फिर प्राणनाथ नहीं हो सकते तो प्राणनाथ कैसे बना सकते हम कृष्ण को तो उसके लिए भी चार सूत्री कार्यक्रम है एक क्या है एक है सबसे पहले है गुरु के उपदेशों को अपना लाइफ एंड सोल बनाना अभी ये कृष्ण प्राणाथ बहुत दूर की बात है कृष्ण को प्राणनाथ बनाने निकले सहजिया सहजिया कैसे बनते हैं बाकी चीजों को स्वीकारेंगे नहीं और सीधा बस कृष्णा आप और मैं और बीच में कोई नहीं हाँ। तो ये सहजिया ना गुरु चाहिए ना उपदेश चाहिए ना सेवा चाहिए कुछ नहीं चाहिए सीधा तो पहली चीज क्या है गुरु के उपदेशों को हम अपना लाइफ एंड से प्रभुपादिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस बात को कहा है प्रभुपाद ने जब ये पढ़ा तो प्रभुपाद ने क्या किया अपने गुरु के आदेशों को गंभीरता से लिया अपने जीवन का वो बना लिया प्राण धन बना लिया प्रभुपाल ने और उसका रिजल्ट क्या हुआ पूरे विश्व को उन्होंने कृष्ण भावना से कर दिया। कहा ध्रुव महाराज ने कुछ और चीज के बारे में नहीं सोचा हाँ उन्होंने नारद के आदेशों का पालन किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय मधुबन में उन्होंने तपस्या आदि की और भगवत प्राप्ति उन्होंने की तो वास्तव में कृष्ण तो प्रारणनाथ बहुत दूर है लेकिन उससे पहले इन चीजों को हम करते हैं कृष्ण प्राणनाथ बनेंगे हम सर्वप्रथम गुरु के आदेशों को हम गंभीरता से ले गुरु की आज्ञा हमारा जीवन और, और धन बने और दूसरा क्या है विनम्रता से कृष्ण कथा को सुनना जितना भी गंभीरता से अटेंटिवली हाँ हम हा, कृष्ण कथा को सुनते हैं कृष्ण की महिमा को सुनते हैं कृष्ण के ग्लोरीज को सुनते हैं नम्रता के साथ तो हम अनुभव करेंगे कि अरे पता ही नहीं चला कब कृष्ण मेरे प्राणनाथ बने रुक्मिनी रुक्मिनी क्या दिखा था कृष्ण को नहीं रुक्मिणी की एक ही अभिलाषा थी हाँ हम हमारी अभिलाषाएँ मोरे यही अभिलाष विलास कुंजे देवोवास वो बहुत उन्नत अभिलाषा है अभी तो हम तीन गुणों से झगड़ रहे हैं कभी रजो कभी तमो, कभी से परेशान हैं। ये की पूर्ति कैसे होगी जब हम कृष्ण कथा को सुनेंगे हृदय में विनम्रता की भावना को धारण करते हुए जिस प्रकार से रुक्मिणी ने किया नारद की बुखार में रुक्मिणी विदर्भ में रोज रेगुलरली हम हाँ, कृष्ण की महिमा को सुनते थे, कृष्ण ने वृंदावन की लीलाए कृष्ण का मथुरा का कार्यकला द्वारका के कार्यकलाप, इन सब चीजों को सुनते थे, और रुक्मिनी को पता नहीं चला कि कब उसके कृष्ण क्या बने प्राणनाथ बने जैसे प्रहलाद है प्रहलाद अपनी माँ के धर्म में उन्होंने सुना इतने इतने कठिन स्थिति में आपको बिठाया जाए हमें हाँ तो स्पेस चाहिए ना सब जगह बैठने के लिए वहां को प्रहलाद कैसे थे के घर में थोड़े उनके लिए लाइट ऑन थी फैन चल रहा था था सारे डोर्स ओपन थे हवा आ रही ऐसा कुछ नहीं था। कितना था। फिर भी क्या थे वो अटेंटिव थे कृष्ण कथा के लिए नार और कौन कौन सुना रहे थे नारद और ऐसे प्रहलाद ने कृष्ण कथा को सुना सुना सुना और जो बाहर आए तो उन्होंने पहचान लिया सही तो प्राणनाथ कृष्ण ही मेरे है। फिर चाहे जो मर्जी उनके जीवन में विपदाएं फिर भी भी उन्होंने कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण भक्ति और नाम को कभी त्यागा नहीं के सदैव प्रोटेक्शन में सुनना चाहिए हाँ विनम्रता की भावना से बिल मंगल ठाकुर ने उस ब्राह्मण के मुख से जो ठाकुर ने चिंतामणि चिंता के मुख से सुनाते वचन, तुम जितना प्रयास मुझे संतुष्ट करने में कर रहे हो मुझे प्रसन्न करने में कर रहे हो, उतना तुम यदि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के लिए करोगे तो आपका उद्धार हो सकता है तो ये सुन के हाँ चले गए गए तो ब्रज में गए और फिर बीच में आप जानते हैं किस प्रकार से वो खाते हैं और जब वो गए तो उन्होंने देखा कि फिर से एक ब्राह्मण के प्रति मैं आकर्षित हो रहा हूँ तो है है, और, और जब ब्रज में गए तो उन्होंने क्या किया कृष्ण ने उनको गाइड किया ब्रज में सब जगह उनको भ्रमण कराया और एक दिन कृष्ण ने हाँ उन्होंने पूछा आप कौन हो हाँ पहचान तो फिर कृष्ण तो ही बोलेंगे कि हाँ मैं न्याम सुंदर हाँ परम भगवान हो तो उन्होंने पकड़ा और उन्होंने उनके हाथ छोड़ के भागने लगे कृष्ण तो बेलबंगल ठाकुर ने कहा आप मेरा हाथ छोड़ के भाग सकते हो लेकिन आप मेरा हृदय छोड़कर भाग कर दिखाओ क्योंकि आप क्या बन गए हो मेरे प्राणनाकार से बिलमंगल ठाकुर एक प्रकार से बाह्य जगत के लिए अंधे हो गए थे बाह्य हाँ, जगत के लिए क्या होना है अंधा होना है हाँ, और जगत जो कृष्ण भावना है उसके लिए हमें अपनी आंखों को खोलना है लेकिन हमारा उल्टा है भक्ति में कार्य कलाओं में आंखें क्या होती है बंद हो जाती है बाहर कुछ हो तो कानों का साइज बढ़ जाता है जैसे गाय के कान है ना दिशा में भागते कोई आ, किसी निंदा हो रही है कुछ कुछ और भौतिक चर्चाएं हो रही है तो कान ऐसे बिल्कुल लॉन्ग हो जाते हैं लंबे हो जाते हैं और आंखें क्या होती है बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जगन्नाथ की आंखों को हम हाँ? स्पर्धा करना चाहते हैं तो आचार्य अगर कहते हैं कि हमें बाह्य जगत से आंधा हो जाना चाहिए और आंतरिक कृष्ण भावना के कार्यकलाप कृष्ण के बारे में सुनना उनका गुणगान करना उनके नामों का उच्चारण करना ग्रंथों का अध्ययन करना भक्तों का संग करना उसके लिए आप को क्या करो खोलो कान को खोलो हाँ तभी आप हो सकता है और तीसरी चीज क्या है वैष्णव सेवा वैष्णव सेवा नारद छोटा सा बच्चा था दासी पुत्र उनको क्या पता क्या है और क्या नहीं है लेकिन उन्होंने देखा उनकी माँ क्या कर रही है उनके घर में आए जो भक्ति वेदांत हैं जो चार थे अलग पुराण में कहा है कि वो भक्ति वेदांत चार कुमार थे तो उनकी सेवा में आपने आपको लगाया था और उस बालक ने भी उनकी सेवा करना शुरू की वैष्णव की सेवा करना शुरू की और जैसे जैसे उनकी सेवा की तो नारद को उसके जीवन में इतने विपदा आई माँ की मृत्यु हो गई हाँ, उनके पास कोई नहीं कोई आश्रय नहीं है माँ मा की जो मृत्यु हुई माँ के शरीर को उन्होंने उसी कुटिया में क्या किया जला दिया उसी घर में और निकल पड़े बाहर क्यों कि किसी और चीज का उन्होंने आश्रय नहीं लिया पूर्ण रूपे परि तेजम शरण केवल कृष्ण का उन्होंने आश्रय लिया और वो जान गए केवल एक भक्ति सेवा करके कि कृष्ण ही मेरे ही मेरे आश्रय हैं हैं कृष्ण ही प्राणनाथ और वास्तव में भगवान के जो भक्त हैं है वैष्णवगण है वही प्राणनाथ की भावना हमें प्रदान कर सकते हैं जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के लिए नवदीप से भागे कटवा आ, कटवा की ओर नव से दो घंटे की जरणी है महाप्रभु ने सन्यास लिया तो केशव भारती से मिले तो वृंदावन महाप्रभु ने केशव भारती से कहा केशव भारती कुछ आचार्य कहते हैं कि पुरी के शिष्य थे बल्कि वो मायावादी थे तो चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से प्रार्थना की उन्होंने कहा अनुग्रह तुम्हें मोरे कर महाशाय पति तवन तुम्हें महाकृपा हे हे महाश्रय आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए क्योंकि आप पतितों को पावन करने का सामर्थ्य रखते हैं और फिर महाप्रभु उनको कहते हैं पार कृष्ण प्राणनाथ निरवधि कृष्ण चंद्र वस हे तोमार तुम्हें से दीवारे पार आप ही दे सकते हो कृष्ण प्राणनाथ क्योंकि आपके कृष्ण प्राणनाथ है और आप वही भावना क्या कर सकते हो मुझे प्रदान कर सकते हो वैष्णव या गुरु उस भावना को दे देते हैं निरवधि कृष्ण चंद्र वोमार क्योंकि सदैव कृष्ण चंद्र आपके शरीर में निवास करते हैं और उसी को भक्ति नो ठाकुर ने कहा कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार तुमार शक आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव तो पाछे पाचे हाँ कृष्ण से तो तुम्हारा कृष्ण आपके हैं और आप कृष्ण को प्रदान कर सकते हो हाँ तो इस प्रकार से वैष्णव की इस से वो भावना से हम वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं इस इस भावना को प्राप्त कर सकते हैं और चौथी चीज क्या है हरि नाम को पुकारना हाँ केवल हरि नाम को जब करना नहीं हरि नाम को क्या करना पुकारना जिस प्रकार से ने पुकारा था। हाँ। और वो पुकारने की भावना क्या है चैतन्य महाप्रभु ने हैं। मां विषमे भवां कृपया है कि मैं इस हो हो, वास्तव में जब के साथ इसको मिलाते हैं तो इससे हाँ, जो रोदन है वो आता है और इस भावना से हमें अप्रोच करना चाहिए कृष्ण को हरे नाम को हम हाँ तो ये, ये चार सूत्री कार्यक्रम को हम लागू करेंगे तो वास्तव में हम महसूस करेंगे कृष्ण मेरे प्राणनाथ बनते जा रहे हैं हाँ हम शुरुआत में जब ज्वाइन करते हैं तब तो लगता है कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ है है कि नहीं हम सबको छोड़ते हैं माता पिता इसको सबको छोड़ देते हैं और करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन जाते हैं, हैं? हाँ शुरुआत शुरुआत का का जो उत्सा का जो उत्साह है, है, एटीट्यूड सब भक्त कैसे नजर आते शुद्ध भक्त नजर आते हैं? शुद्ध भक्त जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है उनको एक ही भक्त एक ही व्यक्ति शुद्ध भक्त नजर आता है और ये समस्या बढ़ती है क्यों क्योंकि इस चीज को हम गंभीरता से प्रैक्टिस नहीं करते हाँ तो हमारा जो प्राणनाथ है वो चेंज हो जाता है शुरुआत में हम आते हैं कि कृष्ण मेरे प्राणनाथ है क्यों आप आए वो भक्ति में क्यों ज्वाइन किया कृष्ण की सेवा करना है वही सर्वोच्च है प्रभुपाल ने ये कहा है उस आचार्य ने भी ये कहा है उस भक्त के जीवन से हम देखते हैं तो इस भावना बड़ी गंभीर रहती है स्ट्रांग रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते हैं हाँ तो हम रंग बदल, बदल देते हैं कलर चेंज करते हैं रंग बदल देते मतलब जो वो होता है ना क्या देते उसको गिर गेट हाँ गिर चेंज कर देता है रंग बस अभी नहीं अभी क्या है कृष्ण आप मेरे प्रांगणा नहीं मेरे प्राण और बहुत सारे हैं क्यों होता है क्योंकि हम हाँ, हाँ, बिख हो जाते हैं अपने श्रवण कीर्तन भक्तों के संग में सर्विस आदि हाँ, सीरियस नहीं रहते बाद में लगता है तो मेरे बाएं हाथ का खेल है क्लास देना ये मेरे तो बाएं हाथ का खेल है कीर्तन करना हाँ, प्रचार करना हम हाँ फिर क्या करते हैं लाइट लेते हैं और गुरु वैष्णव आदि का हाथ हमारे पीछे नहीं देखते हैं हाँ अपने आप को मैं योग्य व्यक्ति हूँ हाँ हाँ करता हम हा, इतनी थे कि मैं कौन हूँ मैं असि करता हूँ तो ये भावना आती है जैसे हाँ। भरत राजा भरत है भारत वर्ष के राजा चरित्र भागवत में वर्णन आता है कि उन्होंने सारी चीजों को त्याग दिया धन अपने सौंदर्य पत्नी आदि सबको त्याग दिया इतने बड़े राज्य को त्याग दिया पुत्र को सब दिया कैसे त्यागा त्यागेव गोस्वामी कहते हैं व्यक्ति उसी भाती त्याग आ गए कहा आ गए जंगल में आ गए आ गए तो वो थोड़े से विक हो गए पहले तो त्यागा क्या कृष्ण मेरे प्राण और गए तो फिर वहां दूसरा कोई प्राणनाथ बना कौन हिर से भक्ति में आने के बाद हमारे प्राण नाथ भी चेंज हो सकते हैं उसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ने कहा इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है इसलिए हमें सदैव गंभीर होना होगा और इन चार चीजों में अपने आप को लगाना होगा तभी हम आसो में अनुभव कर पाएंगे से तपराणा थपाए रो जहाँ लागी मदाना दहाने झुरी गयो तो, तो वास्तव में भगवत भक्ति को हम अपने जीवन में लाएंगे तो कृष्ण हमारे प्राणनाथ बनेंगे हाँ तो दो दो जैसे दो दो स्त्रिया हैं माया देवी भी हैं और भक्ति देवी भी हैं है कि नहीं तो शास्त्र कहते रहते दो स्त्रियाँ एक साथ नहीं रह सकती वो जड़ाई झगड़े करेगी जैसे कोई एक पति है उसकी दो पत्नियाँ हैं वो रहती है कहती है नए कुछ ना कुछ होते रहते हैं उनमें तो कहते आप क्या करो भक्ति देवी को लाओ अपने जीवन में हाँ माया देवी क्या करेगी आपसे आप दूर हो जाएगी क्यों हाँ भगवान ने कहा है मम माया तुरंत मामे वो ये प्रपद दैते माया में देते तो भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की शरण ग्रहण करना हाँ मतलब इन चार शिवों की शराब करना हा हा प्रभु नंद सुत सु नरोतम दास आगे क्या है आगे दास तुम की भी वही भावना कर हा प्रभु नंदुतानुसुता श्रीमती दारिका करुणा कर यही बार आप क्या करो कृपा करके पर हम हरुणा कीजिए हम तुम्मा बिना ना ठेले हो रंगा हम ना ठेले हो रंगा मतलब आपके चरणों से मुझे दूर मत ना वो रांगा हाँ? तोमा में के आमार। आपके मेरा कौन है में। तो है है इस तो तो की भावना भावना ये जो भावना है, इससे उदित हो सकती है तात्पर्य में बहुत चर्चा की है कि कृष्ण के संपर्क में किसी भी प्रकार से आते हो तो आप शुद्ध हो सकते हो तो इस प्रकार से हम ये श्लोक को मेडिटेट कर सकते हैं और चैतन्य चेतावर का ये महत्वपूर्ण श्लोक है मैं भी मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है हमें हाँ ये जो श्लोक चैतन्य महाप्रभा ने उच्चारण किया है तो इस तरह मेडिटेट करें और प्रयास करें किस प्रकार से कृष्णा की ओर हम आगे बढ़ें और कृष्ण की ओर आगे बढ़ सकते हैं सदैव कृष्ण नाम का उच्चारण करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ग्रंथा विचरिता के